नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ ख़ास लोगों से आपकी मुलाकात करते हैं और आपसे कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हैं और उनकी कुछ ख़ास बातें आप तक पहुँचाते हैं तो आइए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ मेहमान मनीष चौधरी जी हैं जो सहायक निदेशक रक्त सुरक्षा राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफिशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से हैं और उनके पास एक विशेष उनके द्वारा हम संदेश सुनेंगे कि जो हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके चार्जेस की बात आती है या फिर कुछ ऐसी बातें होती है जैसे ब्लड वॉल्ट्री हम लोग डोनेट करते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है और रीजनल यानी राजस्थान में जिस तरह से ब्लड ट्रांसफिशन की कुछ बातें हैं उस विषय को लेकर हमारे साथ बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से मनीष चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत है जी धन्यवाद सर मनीष जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए जी रमेश जी है? मैं मनीष चौधरी हूँ मैं सहायक निदेशक पद पर राजस्थान सरकार में कार्यरत हूँ पूरे राजस्थान के जो ब्लड बैंक हैं गवर्नमेंट और चैरिटेबल उनके साथ हम लोगों का पूरा काम रहता है और वॉल्ट्री ब्लड डोनेशन पूरे राज्य का बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी जरूरत पड़ने पर बिना रिप्लेसमेंट के उनको ब्लड मिल सके इसके लिए हम लोग जो है कार्यरत हैं और हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि राजस्थान के सारे ज़िलों में इस तरीके की व्यवस्था सुनिश्चित हो और हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि सभी जिलों में जो इंटीरियर खासतौर पर ज़िले हैं जैसे सिरोही की आदि हम बात करें तो यहाँ पे चूँकि चिकित्सा सेवाएँ जो हैं वो राजस्थान सरकार की हमारी थोड़ी कम है पहुँच कम है तो ऐसी स्थिति में जहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है और इसको हम लोगों ने रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर का दर्जा दिया हुआ है क्योंकि हमारा सिरोही ब्लड बैंक जो है वहाँ पे इतना वॉलन्ट्री ब्लड डोनेशन नहीं आता है तो पूरे जिले की जो सुविधाएं हैं ब्लड की उनको हम लोग यहाँ से संचालित कर सकें और सिरोही का हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है वहाँ पर जैसे ही लोगों को ब्लड की ज़रूरत हो तो उसकी आपूर्ति हम कर सकें इस आ, सेंटर के अलावा नज़दीक में यहाँ कोई दूर दूर तक आरबीटीसी नहीं है। हम्म हम्म है यदि हम एक तरफ बात करें तो उदयपुर डिवीज़न है जी जी वहाँ पे हमारा जो मेडिकल कॉलेज है आरएनटी वो ब्लड बैंक आरबीटीसी है दूसरी तरफ साइड में यदि हम बात करें तो जोधपुर हमारा आर है तो ये जो बीच का वैक्यूम एरिया जो है उसमें कहीं भी किसी को ब्लड की आवश्यकता हो या ब्लड के कंपोनेंट्स जो होते हैं क्योंकि अभी बारिश का सीजन गया है तो बहुत सारे लोगों को राजस्थान में जो है डेंगू हुआ है तो इस सीज़न में डेंगू होने के चांसेस होते हैं तो ये सिरोही में हमारे पास जो होल ब्लड है केवल वही सुविधा उपलब्ध है लेकिन यहाँ पर हम लोग उसके कम्पोनेंट हमारे पास अवेलेबल है हैं हमें अगर रेड बैक सेल्स चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं और प्लेटलेट्स की जहाँ आवश्यकता होती है तो हम यहाँ से जो हमारा रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक है हम लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी कहीं यदि जरूरत है तो ले सकते हैं जी Uh, मनीष जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम जिस बेल्ट में अभी हैं शिरोई में और इसके आसपास जो है जिस तरह की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है आपने कहा और इसके लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं और अभी जो ट्रामा सेंटर में जो रोटरी क्लब का जो ब्लड बैंक है उसमें खास करके एक अलग अलग कंपोनेंट्स की भी सुविधाएँ है, उपलब्ध हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि सर्विस uh, चार्जेस की बात होती है उस विषय पर बात करें जी सर्विस चार्ज के लिए मैं यहाँ के लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी ब्लड का जो सर्विस चार्ज लिया जाता है ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी चिकित्सालय विशेष या ब्लड बैंक विशेष द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता नहीं। ये पूरे राज्य में एक समान होता है जिसको राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल जो है वो निर्धारित करती है अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान में आप कहीं से भी ब्लड ले लीजिए आपको एक रुपए प्रति यूनिट में ब्लड मिलेगा जो हमारे राजकीय चिकित्सालय हैं वहाँ पर यदि कोई मरीज भर्ती है तो उनको निशुल्क ब्लड हम लोग उपलब्ध कराते हैं लेकिन यदि आपका चिक, कोई भी मरीज किसी प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती है तो हमारे जो गवर्नमेंट का ब्लड बैंक है वहाँ से आपको राशि रुपये एक में एक यूनिट ब्लड उपलब्ध हो जाएगा इसी क्रम में यदि यहाँ बात करें हम रोटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की तो ये तो एक से भी कम ले रहे हैं ये जो राशि है वो रक्त के बदले की राशि नहीं है ये तो वो राशि है जो हम उसमें संसाधन जो लगाते हैं जैसे ब्लड बैग है नहीं, नहीं। उसके साथ में उसके पांच मैंडेटरी टेस्ट करते हैं एचआईवी है हेपेटाइटिस है, बी है सी है सिफलिस है मलेरिया है तो ये उन टेस्टों की कॉस्ट जो आती है वो है मैन पावर की जो लगता है वो है इलेक्ट्रिसिटी लगती है और बहुत सारे बहुत महंगे महंगे जो हमारे रिएजेंट्स हैं और हमारा जो इक्पमेंट्स हैं ये उनका मेंटेनेंस हमारे मानव संसाधन की जो आवश्यकताएं हैं उनका चार्जेस है ब्लड तो मिलता इसके पीछे का जो कारण है वो बहुत कम लोगों को पता है की ब्लड लेने के बाद अगर हम बीमार व्यक्ति बीमार भी हो जाते हैं तो कितने सारे डॉक्टर जो है टेस्ट कराता है और उसमे बीस पच्चीस हजार रूपए लगा देता है तो हम लोग उधर सवाल नहीं करते लेकिन सवाल यहाँ करते हैं जब ब्लड आपको चाहिए होता और आप, तो तो तो आप प्रोडक्ट ले रहे हो जो थैली में आपको ब्लड दिया जा रहा है खून दिया जा रहा है और वो कितना कीमती है और उसको संभाल के रखना भी पड़ता है तो इसके पीछे का जो सारी जो व्यवस्था के बारे में आपने बताया बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूंगा की हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो भी ये बातें जान ले और दूसरों तक पहुँचाए ताकि लोगों में ये भ्रम ना रहे कि पैसा ले रहा है खून के लिए तो ये चीज़ें जो थोड़ा सा उटपटांग भी लग जाती है कभी कभी और हम लोग बिना सोचे समझे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए अपन होना कैसे चाहिए कभी एक बार तो आके देखो कि ब्लड लेने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है कौन कौन सी मशीनें लगी हैं कितने करोड़ों की मशीनें हैं तो उसका और फिर लोग जो काम कर रहे हैं प्लस उसको प्रोटेक्शन के लिए जो चीज़ें लगती हैं वो अगर हम लोग समझ लेते हैं तो शायद हम लोग पैसे की बात वहाँ नहीं कर सकते बिल्कुल आपने सही कहा मनीष भाई अच्छा मनीष जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे वॉलन्ट्री जो वॉलन्ट्री ब्लड की बात आप कहने वाले हैं तो उस विषय पर थोड़ा सा बताइए कि ये क्या चीज़ है जी मैं एफ मधुबन के माध्यम से यहाँ के श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हम लोग बात करते हैं स्वैच्छिक रक्तदान की तो आपने कभी भी देखा होगा कि ब्लड बैंक में जब भी जाते हैं तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि हम किसी से या तो फ़ोन कराएं या हमारे मरीज़ को तुरंत ब्लड मिल जाए और उस स्थिति में हमें ब्लड नहीं देना पड़े यदि ऐसा सब लोग सोचेंगे तो ब्लड कौन देगा हमें अधिक से अधिक ब्लड डोनेशन करना चाहिए क्योंकि जो स्वैच्छिक रक्तदान से जो ब्लड मिलता है कैंप के माध्यम से जो ब्लड मिलता है वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहूँगा श्रोताओं को कि यदि मेरे पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मुझे उनके लिए ब्लड देना है तभी उनको ब्लड मिलेगा तो ये कैसी स्थिति हुई दबाव की स्थिति हुई चिकित्सक मुझसे मेरे हिस्ट्री के बारे में जब पूछेंगे कि क्या आपको तीन महीने में कोई बुखार हुआ था या आपका कोई जोखिम भरा व्यवहार रहा था तो मैं वो बातें नहीं बताऊँगा दबाव के कारण क्योंकि जैसा ही मैंने बताया कि मेरा कोई जोखिम भरा व्यवहार रहा चार दिन पहले तो वो मेरा ब्लड नहीं लेंगे मेरा ब्लड नहीं लेंगे तो मेरे फादर को ब्लड नहीं मिलेगा इसलिए जो रिप्लेसमेंट का जो ब्लड होता है वो इतना ज़्यादा सेफ नहीं होता है नहीं। जितना कि स्वैच्छिक रक्तदान से दिया हुआ जो ब्लड है वो सेफ होता है इसलिए राजस्थान सरकार सारे जिलों में अभियान चलाती है कि स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ाया जाए और मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि आप भी अधिक से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान करें स्वैच्छिक रक्तदान करने से रक्तदाता को भी फायदा है उनकी जो नवीन रक्त बनने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो जाती है कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है तो ऐसा कई शोध हुए हैं पूरी दुनिया में कि जो लोग लगातार ब्लड डोनेशन करते हैं उनको हृदयाघात हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम हो जाती है और हम जैसे सिरोही का कोई रक्तदाता है वो रोटरी इंटरनेशनल ब्लड बैंक में आके रक्तदान करे सिरोही सरकारी जो ब्लड बैंक है वहाँ पे जाके रक्तदान करे तो ऐसा तो नहीं है कि उसका कोई दुरुपयोग हो सकता है वो सिरोही के ही किसी व्यक्ति की जान बचाएगा और जान बचाने का जो असीम सुख है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता उसको हम कह सकते हैं कि ये साक्षात जीवनदान है रक्तदान साक्षात जीवनदान है इसका कोई विकल्प नहीं है फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता और दूसरा ये राष्ट्रवाद को जोड़ता है जातिवाद को तोड़ता है क्योंकि आपने देखा होगा ब्लड का रंग सबका एक है चाहे कोई किसी भी जाति धर्म किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति हो ऐसा नहीं है कि उनके ब्लड की कोई अलग क्वालिटी या कोई रंग या कोई अलग तरीके से उनकी पहचान या वर्गीकरण किया जा सके तो ये हमें ये मानवता के प्रति बहुत अच्छा एक कार्य है उत्कृष्ट कार्य है कि यदि हम ब्लड डोनेट करते हैं तो अपने आप को और कई जिंदगियों में जीने का सुख आप ले सकते हैं मेरा ब्लड आज यदि मेरे ही अंदर है तो मैं एक जीवन जी रहा हूँ यदि मेरा ब्लड चार लोगों के पास है तो मैं चार जीवन और जी रहा हूँ तो ये सबसे अच्छी बात है तो मैं यहाँ के श्रोताओं को यही अपील करूँगा निवेदन करूँगा कि वो आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें ताकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी दबाव में ब्लड न देना पड़े उनको मिल जाए तुरंत उनके मरीज की जैसी आवश्यकता हो उनको ब्लड या उसके उत्पाद जो भी प्रोडक्ट हो आसानी उनको से उनको मिले आसानी से उनको मिल जाए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मनीष जी मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें वॉलेंट्री ब्लड के बारे में आपने बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और स्व से जो किया जाता है उसमें बहुत ही सुख मिलता है और देने वालों को भी सुख मिलता है लेने वालों को भी सुख मिलता है अगर दबाव में कोई चीज़ की जाती है तो वो बहुत ही मुश्किल वाला संघर्ष वाला समय रहता है और उसमें रिजल्ट जितना हम लोग को चाहिए पॉजिटिव वो बहुत कम हो सकते हैं। हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी बातें मनीष चौधरी जी से करेंगे लेकिन अभी लेते हैं हैं एक एक छोटा सा ब्रेक। सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेड मदन नाइन पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के हमारे मेहमान मनीष चौधरी जी हैं जो बहुत ही अच्छे इस सहायक निदेशक रक्त सुरक्षा विभाग में काम करते हैं राजस्थान स्टेट ब्लड ट्रांसमिशन काउंसिल में तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई जो ब्लड डोनेशन के साथ साथ सर्विस चार्जेस की बातें या रीजनल ब्लड ट्रांसमिशन के बारे में जो बातें उनके पास थी और जो करंट समय में जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में हमें अवगत कराया बहुत ही अच्छा लग रहा है जब इन चीज़ों को जब हम लोग समझ लेते हैं जान लेते हैं तो बिना वजह ही कभी कभी हम लोग लड़ लेते हैं तो ये अगर अगर अच्छी तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझ ले जान ले तो लड़ने की बात नहीं होती वहाँ पर किसी को हेल्प करने की बात होती है किसी की जान बचाने की बात होती है तो हम लोग वहाँ पर अपने आप को सही साबित कर सकें तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में और फिर से एक बार मनीष चौधरी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह की बातें हो रही हैं ब्लड डोनेशन में और भी बहुत सारी बातें कभी कभी कॉल आ जाते हैं कि आपको ब्लड डोनेशन करना है तो वहाँ ये समझ में नहीं आता किसको इसको कहाँ जाना है कैसे करना है कभी कभी ट्रैवलिंग की भी बात आती है तो क्या किया जाए जी बिल्कुल इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि अभी सबसे पहले तो मैं इससे जोड़ना चाहूँगा जी पच्चीस सितम्बर को यहाँ पर बहुत अच्छा एक अवसर आने वाला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जो राजस्थान सरकार का उच्च शिक्षा विभाग है उसकी तरफ से राजस्थान के सभी राजकीय चिकित्सा वो अपने महाविद्यालयों में कैंप लगाए जा रहे हैं और करीब करीब 10 से पंद्रह हजार यूनिट ब्लड हम लोग उस दिन इकट्ठा करेंगे इसी श्रृंखला में आबू रोड का जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज, कॉलेज है।, है वहाँ पे हम लोग जो है बहुत अच्छा कैंप करने वाले हैं तो मैं यहाँ के सुधी श्रोताओं को यह अपील करना चाहूँगा कि वो पच्चीस सितम्बर को जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड वहाँ पे आए यदि आप स्वैच्छिक रक्तदान नहीं भी करते हैं तो देखने जरूर आइएगा क्योंकि उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है जो हमारे रक्तदाता होंगे उनको भी प्रेरणा मिलेगी और आपको देखने को मिलेगा कि किसी भी रक्तदाता को, कोई समस्या नहीं है वो आसानी से अपना रक्तदान करता है और दैनिक दिनचर्या उसकी चलती रहती है दूसरा जो बिंदु था मैं उसको भी छूना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमें मैं सिरोही का रहने वाला व्यक्ति हूं और मुझे जयपुर में मेरे मरीज के लिए आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में मैं सारे दोस्तों को तो ले जा नहीं सकता जयपुर में कि आप डोनेशन कर दीजिए तो यदि हम लोगों ने यहाँ डोनेशन किया है तो हमें जयपुर में मिल जाए इसके लिए आप ये सुनिश्चित करें हम लोग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं उसमें रिपोर्ट हमारे ब्लड बैंक सारे उस पर रखते हैं सॉफ्टवेयर में अपडेट करें बिल्कुल तो आप अपने स्वैच्छिक रक्तदान की दिनांक और क्रमांक जरूर याद रखें ताकि वहाँ पे आपको आसानी से ब्लड मिल सके दूसरी चीज़ ब्लड डोनेशन के टाइम भी हमारे ब्लड बैंक आपको कॉल करते हैं क्योंकि हमारे पास आपके पुराने नंबर्स और वो सारी चीज़ें रहती हैं तो आप पूरी जानकारी ले लें कि आप कौन से ब्लड बैंक से बोल रहे हैं ब्लड की अभी क्या आवश्यकता है आप आ पाएंगे या नहीं कई बार ब्लड में भी ऐसा होता है कि हमें होल ब्लड लेना होता है या सिंगल डोनर प्लेटलेट तो उसमें थोड़ा समय लगता है तो आप हमारे जो इंचार्ज हैं या जिसने भी जिस व्यक्ति ने भी कॉलिंग की है उनसे पूरी जानकारी लें कौन से ब्लड बैंक में आना है कब आना है और किस मरीज़ के लिए उनको ब्लड चाहिए तो इन सारी जानकारियों के साथ यदि हम आएँगे तो हमारा भी समय बचेगा और ब्लड बैंक उन सारी चीज़ों के लिए तैयार रहेगा और एक निश्चित एक समय होना चाहिए कि हम 10 बजे आ रहे हैं तो आप 10 बजे सही समय पर पहुंच जाएं ताकि जो ब्लड बैंक का हमारा स्टाफ है वो आपको उस निर्धारित समय पर वहां मिले आपका ब्लड डोनेशन कराए और उससे किसी व्यक्ति की जान बचा सके तो ये कुछ बातें हैं जो ब्लड डोनेशन की मैं यहाँ लोगों से करना चाहता था जी अच्छा कुछ ट्रैवलिंग की बात होती है जैसे कि अभी हमने बात छेड़ी है तो इसमें जैसे समझो मुझे ब्लड सिरोई में चाहिए और मैं यहाँ अबरूड हूँ ये भी तो तय बहुत दो तीन घंटे का रास्ता है तो कौन पहुँचाएगा कैसे पहुँचाएगा ऐसी बात होती है कभी कभी कॉल आ जाता है कि चाहिए ब्लड तो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं क्या इसके बात लिए था? इसके लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस कंसर्निंग हॉस्पिटल में आपका मरीज भर्ती है वहाँ से रिक्विजिशन और फॉर्म जो रिक्विज़िशन फॉर्म है और सैंपल है वो जो भी कंसर्निंग ब्लड बैंक है यदि आपको सिरोही के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड मिलता है तो वहाँ पे आपको देना होता है यदि वहाँ नहीं मिलता है तो आपका जो सबसे नज़दीकी जो हॉस्पिटल ब्लड बैंक है वो रूटरी इंटरनेशनल ग्लोबल हॉस्पिटल है यहाँ पर आपको रिक्यूजन फॉर्म और सैम्पल ले आना होता है और ये काम मरीज के अटेंडेंट को ही करना है नहीं, नहीं, नहीं। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई सुविधा नहीं है हम लोग एक इंसुलेटेड हमारा बॉक्स होता है उसमें ब्लड रख के देते हैं आपको तो जहाँ पे ब्लड स्टोरेज सेंटर है वहाँ तो ब्लड स्टोरेज सेंटर वाले ब्लड ले जाते हैं लेकिन जहाँ ब्लड स्टोरेज सेंटर नहीं है जैसे कोई हॉस्पिटल है वहाँ का सिरोही का और वो हमारा ब्लड स्टोरेज सेंटर है कहाँ का सिरोही इसका आबू रोड हॉस्पिटल का तो फिर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल हमसे पाँच यूनिट हर ग्रुप के पाँच पाँच यूनिट ले जाके अपने पास रखेगा और जैसी जैसी आवश्यकता है वो उनको दे देगा लेकिन यदि किसी हॉस्पिटल में ब्लड स्टोरेज सेंटर नहीं है ऐसी स्थिति में मरीज का जो अटेंडेंट है उसके परिजन जो हैं, उन्हीं को ये ब्लड जो है ब्लड बैंक से लेकर जाना होगा जी मनीष जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी ब्लड डोनेशन के बारे में या ब्लड की बातें जो हैं उसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई है और मैं चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अभी भी लग रहा है या कोई बात आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चौरानबे इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं अपने नाम के साथ में ताकि आने वाले समय पर हम उन बातों को आप तक पहुंचा सके चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते मैं कहूंगा मनीष चौधरी जी को आपको राजस्थान के और गुजरात के काफ़ी लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक संदेश जरूरत है रक्तदान कीजिए लोगों को साक्षात जीवन दान दीजिए धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया और मैं कहूँगा कि हमारे दोस्त युवा साथी अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और कई बार ऐसी झिझक होती है कि ब्लड डोनेशन करें या ना करें तो उसके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है और आप साक्षात देख भी सकते हैं 25 तारीख को और सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो है कॉलेजेस जो है राजस्थान में वहाँ पर पच्चीस तारीख को ब्लड कैंप का आयोजन किया जा रहा है सभी जगह तो आप जिस भी नज़दीक कॉलेज में आप रह रहे हो पास में रहते हो तो ज़रूर वहाँ पर जाइएगा और देखिएगा और आप अगर आप बिल्कुल अच्छे हैं यूथ है तो ज़रूर आप डोनेट भी कर सकते हैं मैं तो कहूँगा कि आप डोनेट कर ही दीजिए और अगर आपको डर लग रहा है या कोई समस्या आपके पास या कैसे होता है थोड़ा कन्फ्यूज़न है तो ज़रूर जैसे मनीष जी ने कहा कि डर डर लगता है तो कोई बात नहीं आप देख तो सकते हैं देखने के बजाय आप देखने आइए आपका वेलकम है आप देख लीजिए फिर आपको आपका मनोबल बढ़ जाता है तो ज़रूर डोनेट करके अपने घर जाइए देने में बहुत सुख मिलता है और अगर किसी को जीवन दान देने का आपका आपको चांस मिलता है तो ये मौका आज से जाने न दे ऐसी शुभकामना करता हूँ चलिए आप सभी बहुत ही अच्छे हैं दान दाता है ब्लड डोनेशन हमेशा करते रहें खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और मनीष जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो वध वन नाइनटी सुनते रहो मस्कते रहो तो पल जो ये जाने वाला है ओ, आने वाला पल जाने वाला है हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो तो पल जो ये जाने वाला है मासूम सी कली एक बार मिली मासूम सी कली होते हुए कहा कहाषवास में देखा तो यही है ढूंढत तो नहीं है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 तो इसमें जिंदगी दिखा दो तो पल जो ये जाने वाला है